हमें उस दूरी के अहसास रखना पड़ेगा अपनी शरीर क्षमता के अहसास करना पड़ेगा और शरीर को, को हम किस प्रकार शोधन करें उन क्रियाओं को सीखना पड़ेगा और क्रिया मेरे द्वारा आने को बार बताई जा चुकी बीच में बताई जा, जा, जाती है बीच बीच में जो मुझसे लोग मिलने आते हैंत्मक जानकारी जो लेना चाहते हैं उनको बार बार बताया चुकी है मैं नित्य मेरे लिए गरीब अमीर सभी लोग एक बार होता है एक बार मेरे द्वारा अमीरों को रोक जाता है नेता राजनेता जो भी आते हैं उनको आधे घंटे रोकवा दूंगा मगर आम व्यक्ति जाते पहले उनको मिलने का समय देता हमेशा आप देखे कोई संगठन की बहुत जरूरी संगठनात्मक चर्चा हो या कोई भले मौका दे दे मैं नित्य टाइम शिविर जब होता है उसके एक दो दिन पहले लेकर एक दो दिन, दिन बाद तक, तक मिलने तक का क्रम बंद रहता है बाकी नहीं आप लोग के अंदर जो तड़प हुई बाकी कभी भी आप आए इस शिविर में मैं आप लोगों को बुलाता हूं बाकी इसमें आप मैं हर पल आपसे मिल रहा होता हूँ आपको मुझे क्या देना है क्या चिंतन करते हैं पहले ना तो मैं धल दौलत की कामना के लिए आप लोग बुलाता हूँ ना शिविर शुल्क लगता है मैंने बार कहा हर शिविरों के लिए मुझे कर्ज लेकर शिविर में लगाना पड़ता है शिष्य को थोड़ा वो, वो सहयोग हो जाता है मैंने कहा न जब मेरा संकल्प है जीवन का जीवन में एक रुपया भी समाज का दान किया हुआ मैं अपने शरीर में नहीं लगने देता अपने परिवार के साथ नहीं लगने दे अगर एक रुपया लग जाता तो उसकी दस रुपए भरपाई करता हूँ कोई पैसा ला के दे जाता है गुरु जी आप अपने कमरे में ए लगवा लीजिए मैं उस पैसे को भी के कार्य में मुझे ऐसी की जरूरत मुझे गुण। गुण। जितनी चीजों की मुझे हो सकता है मैं अपनी तरफ लगा लेता हूं मेरा, मेरा जीवन इतना सुविधा भोगी नहीं है मेरा जीवन आगे यज्ञ के कार्यों से, से जुड़ा हुआ है अग्नि के कार्यों से जुड़ा हुआ है कमलेश गुप्ता जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिस आज में पहले यज्ञ जब यज्ञ प्रारंभ किया था पहले आज उन चीजों मैंने प्रमाण दिए कि अग्नि की शरीर की मेरे शरीर की लपटे किस तरह स्पष्ट कर रही थी मैं ऐसे कोई दवाई वो चीजें लगाकर बैठा आग्न और मेरा संबंध किस प्रकार का उस सम्बन्ध का मैंने एहसास पहले यज्ञ में कराया अनेकों घटनाओं के साक्षीभूत जिन्होंने मेरे साथ यात्राएं सी की उन विचारधाराओं पकड़ा मेरे साधना तपस्याओं को देखा मैं इफ्लेन करा उन चीजों बता मैं की जब वो विचारों पकड़े तो आपके अंदर वो भाव जागृत मैं उसी कि आपके अंदर साधनात्मक तो भाव जागृत हो कि हम साधनात्मक पर धीरे धीरे आगे बढ़े धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को विकसित करें हमें कथाएं कहानियों सुनने धर्म ग्रंथों को बहुत ज्यादा अध्ययन करने से लाभ नहीं प्राप्त हो जाएगा आत्मग्रंथ का अध्ययन करो इस कल काल में आवश्यकता है कि, कि आत्म ग्रंथ का अध्ययन किया जाए आत्मा को चेतन बनाया जाए उसी से हमारा और आपका सभी का कल्याण होना है उसी से प्रसन्न होगी उसी से आपका जो लक्ष्य होगा आप बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहते हैं राज्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं जिस क्षेत्र में जाना चाहते जब आप साधनात्म क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाएं जब तक आप नहीं अपनाएंगे तो आप क्या योग होंगे पूर्व जीवन के संस्कारों को आप उतना हो सकता है आगे बढ़ जाए नहीं होंगे तो नाना प्रकार के जबकि आपके अंदर अगर योग है तो उनका कई गुणा ज्यादा प्रभाव बना सकते हैं कभी भी आपकी जो सामर्थ्य उससे आप भटके नहीं आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा को बरकरार करके रखें जिस क्षेत्र में है उसके अनुरूप अपने आचरण को ढाले आप समाज हित में जो कर सकते हैं अपनी पूर्ति नहीं हो जाए समाज में आने को लोग ऐसे जिनमें जनहित की भावना होनी चाहिए मैं जनहित की भावना ही जनजन जन जन में भर रहा हूं मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बार बार आप लोगों को बैठ करके चिंतन क्योंकि मेरा एक बहुत कुछ एकांक का लक्ष्य पूरा हो चुकी मैं किसी जिस तरह मैं कहता हूँ अगर आप लोगों की भूत भविष्य वर्तमान की बात करते तो मुझे भूत भविष्य वर्तमान का मुझे अपने आपका ज्ञान है घटना है मैं जाना नहीं चाहता कभी, कभी ऐसा मौका जोड़ दूंगा जिस समय बताया गया उसी दिन उसकी मृत हुई जिसके साथ जो घटना जिस दिन बताई गई उसी दिन वो घटना हुई अगर मेरा कोई शिष्य कहीं बाहर तड़प रहा था तो वही तड़पण जबकि कोई संबंध नहीं था संपर्क नहीं था उसी क्षणों पर मेरे शिष्य ने मुझे तड़पते हुए देखा मैं शिष्यों से अपने जो तार जोड़ता हूँ कुल देखने के लिए नहीं जोड़ता तुम्हारे संघर्षों को कहा तुम्हारे सुख सुविधाओं को साथी बन सकूं या न बन सकूं मगर तुम्हारी विषमता है, है, है उनका मैं तो आश्रम का निर्माण में इसीलिए चाहे तुम महानगरों के बीच जा सकता था उस महाजनी जगदम्बा का, का चिंता था इस एकांत स्थान को मैंने जिसे अंधियारी कहा जाता था जो प्रभावित क्षेत्र माना जाता था जिस क्षेत्र में लोग दोपहर में आने में भी कुछ भयभीत होते थे आज जो हम हमका गुणगान जा रहा है छोटे छोटे बच्चे निर्भय होकर के टहलते हैं विचरण करते हैं उस ऐसे क्षेत्र को मैंने यहाँ पर चयन किया शांत स्थल मैं जानता हो कि भविष्य में इस, इस स्थान को मुझे किस तरह चेतन करना है और इस, इस स्थान मैंने भविष्य में धर्म की धुरी साबित होगी उस विचारधारा को आपको पकड़ना है आपकी, आपकी समस्याओं के निदान के लिए रास्ते मैंने आदे आदे आदे आदे। आदे दे। आदे दे में कहा कभी भी आप मिलेंगे अगर मैं मिलने का आपको समय दे दू इस नवराज में जो मैं तीन आरती दिव्य आरतियां कराने के लिए आप लोगों को आह्वान करता हूं कि दिव्य आरतियां जिसमें मैं बैठा रहता हूँ उस समय दिव्य आरती आपको करेंगे तो जो मैंने कहा बड़े बड़े भागवत बड़ी बड़ी कथाओं का जो फल आपको नहीं प्राप्त होगा उन दिव्य उस समय करता क्रियाकर्म एक रूप से होते हैं जिस समय आप आरती कर रहे हो तो मैं आरती से अपने आप की प्रसन्नता के लिए आरती नहीं कराता आप मेरी भी माँ की आरती कर रहे होते तो कर रहे होते जब आप गुरु आरती भी कर रहे हो तो मैं मूल सत्ता गुरु उस प्रकट सत्ता को क्यों मानता मैंने अपने आपको, आपको कभी गुरु माना ही नहीं प्रकट सत्ता गुरु में माने किसी रूप से क्षणों की ओर बढ़ा देता हूँ सच्ची गुरु तो वही है सच्चा ज्ञान सत्ता के पाप है जो ज्ञान मेरे माध्यम से हर के अंदर एक छोटा बच्चा भी कोई ज्ञान दे सकता है तो ज्ञान हमें कहीं पर भी प्राप्त हो रहा हो उसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए वे ज्ञान का प्रवाह अगर आप लोगों के अच्छा लगता है कल गुरु दीक्षा का कारण तो इन चीजों का चिंतन देना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं शिष्य समाज में कोई बड़ा समूह खड़ा करने के लिए यदि आप लोगों की भावना हो आप लोगों की इच्छा हो तभी आप मेरे शिष्य बने अर्था मैंने यही नहीं चाहता कि कोई शिष्य यहाँ के किसी प्रलोभों में बांध करके मैं शिष्य नहीं बनाता मेरी दीक्षा समय देने के समय कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहता किसी प्रकार की दक्षिणा कामना अगर आप लोग कोई किसी प्रकार भेड़ देते तो भी आश्रम के निर्माण के कार्य में लगता जो जनहित से जुड़ा हुआ रहता है कहा किसी प्रकार की दक्षिणों से अपना जी को पार्जा नहीं करता हूं मैं चौदह साल की उम्र की बात बता रहा हूं मैंने कल आप लोगों को चिंतन दिया था कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा काल आया था जहां मैंने तीन दिन भूखों गुजारे थे मगर न तो मैंने कर्ज लेकर कर उस समय किया था आज समाज कार्यो के समाज के कार्य करने के लिए तो मैं कर्ज भी ले लेता हूँ और समाज कर्ज लेकर के भी जनहित के कार्य रहता हूँ मगर उन क्षणों पर भी मैंने अपने मार्ग जब से मेरे पास वो सामर्थ्य सीख सकते मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था मगर ना कभी मैं साधनाओं का दुरुपयोग करता हूं और न साधनाओं का दुरुपयोग किसी करने देता हूं उसी तरह के मार्ग पर चलता हूं जो मुझे करना था। था। मुझे साधना मिली है किस कार्य के लिए मिली है किस तरह के लिए मिली मिले किन अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए मिली मिले किस तरह समाज साथ मेरा संबंध बनाना है ये सब मुझको प्रगट ने उस चीज के लिए दिया और उसी हिसाब से समाज के बीच कार्य करता हूँ समाज में अनुभूतियां फैलाने के लिए जब तब मैंने मुझे समय दे रखा था उस तरह के समाज के बीच मैंने वो कार्य किए तो आप लोगों को जो महा सौभाग्य प्राप्त होता है इसलिए मैं आह्वान करता हूं आपकी जो भी संकट है जो भी तकलीफ है जो भी लक्ष्य है के गुजार दे। आप जो गिड़गड़ाएंगे इन आरती से प्राप्त हो सकता है इन आरतियों से मैंने अपने आपको स्वतः बांध रखा है किन आरतियों का फल मैं आप लोगों को क्या दूंगा किस तरह की ऊर्जा दूंगा वो तो एक संक्षिप्त सी कामना की बात कह रहे थे वह एक पक्ष नहीं है बहुमुखी पक्ष जी से जुड़े हुए हैं इसलिए मेरे बार बार वो चिंतन दिए जाते हैं कि अपने अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण पैदा करो धर्म पर आस्था विश्वास रखो नहीं इस तरह अनेक को जिस तरह आज कोई मैंने कल चु चिंतन दिया था कोई राम के नाम को काल्पनिक कह रहा कोई कृषि चीज को कल मेरे रोजकुंड चिंतन थे व्यवस्था इसलिए चिंतन दिए जा रहे थे कि इस तरह का धर्मी और नए कोई कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए इस तरह के लोगों को तो सजाएं मौत तो देना चाहिए एक व्यक्ति की हत्या की सजा इस तरह दे दी जाती है और जब लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को आघत बनाते हैं उन देव को हमारे राम और कृष्ण जैसे देव को तो कोई तो काल्पनिक तो पात्र कहते लाखों लाखो, करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हैं उनको सजाए मौत निश्चित रूप से देना चाहिए मगर मैंने बार कहा उन लोगों को आप सिर्फ ये मान लिया करें कि अगर ऐसे लोग कह रहे हैं तो यह तो दो चीजें होंगी अगर चूंकि कानून कभी बन सकेगा एक अलग चीज आ जाती है नहीं आप निश्चित मान लेंगे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो अपने आपको देव पुरुष या देव संस्कृत या ऋषियों मुनियों के परंपरागत अपने आप को वंशज मानते ही वो अपने आप को कुत्ते और बंदरों के वंशज मानते हैं उन्हें मान लिया करें कि हो सकता है वो बंदरों के बंशज होंगे कुत्तों और पो बंदरों के औलादे होंगे इसलिए वो, वो कुछ भी कह सकती है उनको ज्ञान ही नहीं देव संस्कृति के बारे में क्योंकि विज्ञान विज्ञान को बहुत ज्यादा मानते हैं विज्ञान ने उनको यही दिया उन्होंने देव संस्कृत का कभी शरण कभी गए ही नहीं वो अपने आप को बंदरों के औलाद मानते हैं तो हो सकता है बंदरों कुत्तों के औलादे हों और अगर नहीं होंगी तो कुछ हमारे अंग्रेज बीच में जो आए थे कुछ अपना खून कुछ अपनी औलादे यहा छोड़ गए थे तो उनकी औलादे होंगी जो इस तरह की चर्चाएं कर सकते हैं जो धर्म के बारे में जानते नहीं होंगे राम के बारे में और कृष्ण के बारे में नहीं जानते तो कुछ भी कह सकते हैं आप लोगों को क्योंकि आज राम रामनवमी है लोग राम की भी आराधना उसी भाव से कहते हैं राम कोई रामायण का पाठ करता है कोई किस चीज का पाठ करता है तो आप लोगों की भावना तो में निश्चित आघात जब काल्पनिक पात्र आ जाते कहीं व्यक्ति के मन में संशय आ जाता है आपको संशय करने की जरूरत है मैं माँ के आराधक मगर मैंने बार कहा मैं राम का उसी तरह आदर मान सम्मान करता हूँ कृष्ण का विरोध है यह देव पुरुष थे अवतारिक पुरुष थे सत्य के पात्र थे काल्पनिक पात्र नहीं थे अरे इन, इन सत्य के पात्रों से तो पूरा हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है दशरथ का जीवन राम के सभी भाइयों का जीवन जनक का जीवन परशुराम का, का जीवन वाल्मीकि जीवन विश्वामित्र का जीवन बजरंगबली का जीवन रावण का जीवन इस तरह चित्रकूट धाम पूरा इतिहास चीजों से इन चीजों में किसी बार में आपको एक व्यक्ति के कह देने मात्र विचारों को भटकने मत दे ये हमारे देवपुरुष देव पुरुष है इन्होंने हमें बहुत कुछ समाज में दिया है समाज कल्याण के लिए उनके प्रति हमारे जो कुछ है कभी आंशिक लोग चंद लोग तो हमेशा बढ़े धर्म के बारे में, नाना प्रकार की वो करते रहेंगे, में बैठ जाएंगे और नाना प्रकार कर करें। कभी आप मत हो सत्य आपकी आत्मा सत्य है प्रकृति सत्ता सत्य है इसको सदैव गांठ बांध ले जो हमारे इतिहास पुरुष है देव सत्य के पात्र है काल्पनिक पात्र नहीं इनमें जो कुछ किया गया जो कुछ है वो सत्य है सत्य था सत्य है और सत्य रहेगा सदैव आपको ध्यान देने दे लीजिए वो मानसिक विचारों को भटकने मत दें आने वाले समय में निश्चित है कहीं ना कहीं वो बिंदु जरूर आएगा कि इस तरह जो धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाई जाती है उसके लिए कभी ना कभी कानून जरूर बनेगा मगर जब तक भ्रष्ट नेता समाज में बैठे रहेंगे धर्मी या न्याय नेताओं का साम्राज्य रहेगा जब तक वो लोग कुछ भी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं मगर समाज के हित के लिए किस तरह समाज का कल्याण किस तरह उसके बारे में कभी नहीं सोच सकेंगे उनका अपमान हो जाए तो सब कुछ को कर देंगे मगर देव पुरुषों का अपमान हो जाएगा उनके जवान में ताला लग जाता है तो समाज की विडंबना है मगर आप लोगों को सत्य पथ पर बढ़ना यदि आप माँ के आराधक है तो माँ की आराधना करें किसी देवी, देवी देवता के आराधक है उन पर पूर्ण विश्वास करके आपको कर्म, कर्म करना पड़ेगा रोने गिड़गड़ाने का मार छोड़ दो एक नारियल ले गए और नारियल नारियत प्रफाद हम इसलिए नहीं चढ़ाते प्रकट प्रसन्न हो जाएगा मैंने आज तक प्रसाद मात्र इसलिए चढ़ाया कि माँ के चढ़ों में प्रसाद चढ़ाया जाता कि उस प्रसाद में मां की कृपा किरणे बरसे और उस प्रसाद को अगर हम पान करेंगे तो प्रसाद के माध्यम से भी हमारे अंदर उसकी कृपा माता आज तक जगदम्बा की इसकी हमारे शरीर में जाएंगे इस तरह अगर नारियल प्रसाद चढ़ाते किसी भी प्रसाद चूंकि माँ के सामने एक भेंट का जो भाव रहता है कि माँ के सामने हम भेंट चढ़ाए तो उस प्रसाद को हम भी खाएं और समाज को भी दें। वो तो भाव के भूखी होती हैं सब्तियां है। आप प्रसाद थोड़ा चढ़ा दें, बहुत बड़ा चढ़ा दें, एक समान रहता है ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कई लोग होते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के अंदर भाव रहता है कि हम पूरा मूठा भर अगर अगरबत्ती अगर लगा देते तो शायद माँ प्रसन्न हो जाएंगे इसमें भी कई बार आप नुकसान उठा जाते हैं यदि आपका छोटा कमरा है बंद कमरा है खिड़की नहीं है तो आप अगर एक अगरबत्ती लगाएंगे ज्यादा फायदा नहीं अगरबत्ती तभी पर, खुला हो बड़ा हाल हो तो आप दस, दस भी लगा दें। अगरबत्ती आपने एक लगाई है अगर थोड़ी देर बैठ क्योंकि अगरबत्ती लगाई जाती है वातावरण को सुगंधित करने के लिए की वातावरण सुगंधित रहे उसके लिए अगर आपने एक अगरबत्ती लगा रखी है अगर आपको लगता है कि कमरे में ज्यादा धुआं फैला है तो आप अगरबत्ती को बुझा दीजिए उससे कहीं प्रकार सतह ऊपर रुष्ट नहीं होगी मैं सतह करता हूँ मेरा कच्छ जो ध्यान साधना का कच्छ अंदर बना हुआ है तो वो कच्छ छोटा है कई बार मुझको ही वो अगरबत्ती जलाता हूं और अगरबत्ती मुझको बीच में बंद कर देना पड़ता है क्योंकि वातावरण जितने से सुगंधित हो जाए अगरबत्ती उतनी लगाना चाहिए मुठा भर अगरबत्ती लगाने इस प्रकार प्रसन्न नहीं हो जाएगी तीन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखने के लिए जरूरत है जानकारी रखने की जरूरत है सहजता का जीवन जीने की जरूरत है तभी आप करता क्रियाकर्म आपके जब पूर्ण होंगे तब आप उसका वास्तविक सत्य का लाभ उठा सकेंगे उसी सत्य पथ पर बार बार आपको खींच रहा हूँ आरती जब भी आप करेंगे मन की एकाग्रता के साथ करेंगे जो क्रम में अगला सूर्य मेरे द्वारा जानकारी दी गई है ये जो सूर्य में बार बार आरती होंगे बार बार मुझे समाज में सूर्य लगाने का भी शौक नहीं ना सूर का लक्ष्य समाज के किसी का अगर साथ खाने के अंदर मैं रहूंगा तो समाज को उसी तरह लाभ देता चला जाऊंगा जिस तरह आज लाभ समय है आप लोगों के बीच आकर के बैठता हूँ मेरा अधिकांश मैं अग्नि से मेरे शेष हो यज्ञ शेष यज्ञ स्थल के निर्माण के बाद अधिकांशों में मेरा एक एक यज्ञ में ग्यारह दिन लग रहा है आप सत्या आंकड़ा लगा ले कि जहां मैं बगैर किसी से मिले जो एक दिन एक यज्ञ में रहता है और, और एक सौ आठ से बढ़े हैं एक यज्ञ में 11 दिन लगे तो कितने दिन मुझे अग्नि के समक्ष बैठना पड़ेगा इसके अलावा अन्य मेरी साधना क्रम है उस तरह का जीवन मेरा जुड़ा हुआ है इसके बाद वहां का है अन्य मेरी जो जानकारी है पत्रिका के प्रकाशन कहा प्रकाशन चल रहा था आश्रम के निर्माण के वजह बीच में उसको स्थगित किया गया था दिसंबर से पत्रिका का नए प्रकाशन एक नई पत्रिका का अध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है उससे अधिकांश जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेगी अन्य जानकारिया शिष्यों द्वारा दे दी जाती है कल संगठनात्मक जो भी अधिश जानकारी होंगी मेरे द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा मूल लाभ तीन आरतियों का रहता है जिनके लिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं उन आरतियों की तैयारी को बढ़ेंगे और उनमें आप लोग अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र रखेंगे सत्य जल भी मैंने लाभ के लिए दिया है अगर आप लोग मगर आज से जिसके पास समय हो कल तक की आरती जरूर अटेंड करेंगे यानीको बार आप लोग कोता कि हम आए थे गुरु जी मिले नहीं और हम जा रहे हैं क्योंकि गुरुजी जितना आप मेरे पास बैठ करके लाभ प्राप्त करते हो उसे कई गुना ज्यादा मुझसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी आप जिन क्रियाओं को मैं, मैं जोड़ने की बात करूं जुड़ा है तो आप उससे कई गुना ज्यादा लाभ आप लोगों को दे रहा हूं आते आपको मनमस्ती से अपने एकाग्र रखना और कभी भी आप मिलने आएंगे मैं नित्य सुबह समय देता हूँ किसी प्रकार का मुझसे मिलने का कोई शुल्क नहीं रहता चूंकि मेरे जीवन में किसी पक्ष का शुल्क नहीं लगा रखा है ना दीक्षा का शुल्क रहता है ना मुझे मिलने का शुल्क रहता है ना मेरे शुरू का शुल्क रहता है ना आश्रम में रहने का शुल्क रहता है ना आश्रम में भोजन करने का शुल्क रहता है जो व्यवस्थाएं रहती है उस भाव से समाज में चलती रहती है आज जो कुछ प्रगत ने समर्थ आज दे रखी है वो समर्थ समाज में उसके लुटाने का प्रयास करता हूँ आगे आने वाले समय में जो भी उसका विस्तार होता चला जाएगा उस तरह समान समाज लाभान्वित होता रहेगा आज निश्चित आप लोग आश्रम में आते हैं आपको कुछ कष्ट और तकलीफों को भोगना पड़ता है उनके लिए मुझे व्यथाएं आप लोगों से ज्यादा रहती कि जिस तरह की मगर इन व्यथाओं के बीच ही आपका कहीं कल्याण और हित छिपा हुआ है आज जितनी व्यवस्थाएं हर वर्ष मैं कुछ न कुछ व्यवस्थाओं को बढ़ाने का प्रयास करता हूं तो इन अव्यवस्थाओं के बीच भी आप लोग अपने आपको व्यवस्थित रख करके जो जिस तरह दो दिन का लाभ लिया आप एक दिन का पूर्णता के लाभ शांति और संतुलन के साथ लेंगे मन की एकाग्रता के साथ लेंगे यहां लाभ आप लोगों को तभी मिल सकेगा जब आप अपने जीवन में संतुलन और नशा मुक्त जीवन जिये गए अवगुणों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करेंगे कभी भूल करके एक भी अपराध न करें किसी भी एक व्यक्ति के एक रुपए का सामान भी छेड़छाड़ न करें क्योंकि यहाँ एक अच्छा कर्म करेंगे दस गुना ज्यादा उसका फल बने क्योंकि यही मेरी क्योंकि इस स्थान पर मैं अपने संकल्पों साधनाओं से केवल क्लित ही कर रहा हूं चैतन नहीं बना रहा हूँ एक अपराध करेंगे दस गुना ज्यादा उसका फल पाएंगे अतः अपराधों बचे कुछ लोग गलत जानकारी दे देते दे हैं दे उसके बारे में भी अवगत करा रहा कई बार लोग जिस तरह पिछले बार एक में दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था एक फिर को स्नान करने की जरूरत होगी वो बाथरूम में गया एक कोई स्नान कर बोले तुम तो यहाँ पे हटो बोले क्यों तो, इफ... तो बोले तुमको स्नान करने क्या जो बोले मुझे तो दीक्षा लेने जाना जल्दी इसलिए स्नान करो बोले तुम कैसे दीक्षा लोगे मुझे गुरु ने इसलिए भेजा है कि लोगों के बीच जा जाकर के देखो कौन दीक्षा लेने का पात्र है कौन दीक्षा लेने का पात्र नहीं है तुम तो दीक्षा लेने का पात्र ही नहीं तुम्हारे पूर्व जीवन के कर्म संस्कार हो तो दीक्षा ले ही नहीं सकोगे तुम्हें इस जन्म में गुरु जी दीक्षा लेना ही नहीं वो बेचारा सही मान गया वो वहां से हट गया उसको स्नान करने की जगह दे दिया वो आराम से स्नान किया और आकर के दीक्षा प्राप्त किया बाद में आकर के वो जब उससे मिला बोले गुरुजी जी मेरे क्या कर्म संस्कार हैं ये मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूँ सत्य घटना सुना रहा हूँ बोले गुरु जी आपसे दीक्षा प्राप्त नहीं कर सका मेरे अवगुण है मैं इस में आपसे दीक्षा नहीं प्राप्त पड़ा प्राप व्यथित था उसके बाद उसने पिछली बार में चूंकि एक, उसके एक, उसके एक पहले की बात है आगे उसने प्राप्त इस तरह कल को कोई भी आप चुकी इस तरह को प्रकार से मानसिक तो लोग आ जाते हैं आपराधिक अपराधिकोध के व्यक्ति भी बीच में आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ के बीच में सोचते चलो मनोरंजन ही प्राप्त कर लेंगे अपने अवगुणों से ग्रस्त रहते हैं किसी प्रकार की बात अगर कहते तो मैंने कहा जो कुछ मैं मंच से कहा उसे सत्य मान्य करें मेरे जो प्रमुख कार्यकर्ता निर्देशन दिया करें उस पर अमल किया करे मेरे लिए सभी लोग दीक्षा प्राप्त कर सकते आप इसके पहले किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त क्यों? क्योंकि बढ़ता हुआ अगर आगे का कर्म कोई हमें मिल रहा होता है तो, तो किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर करी पुनः दीक्षा प्राप्त करना चाहते तो आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समान भाव से दीक्षा प्राप्त करते हैं आपको यहाँ आने के लिए अनेक लोग जैसे कह हैं जैसे सिख भाई कुछ हुए हैं उनको किसी ने कह दिया आप पगड़ी बांध करके नहीं रहेंगे मैं किसी धर्म परिवर्तन आप पगड़ी बांध के सम्मान से रहे उसी तो सम्मान से आपको स्थान बनेगा पगड़ी बांध करके आप दीक्षा प्राप्त करें आप अपनी दाढ़ी तो बाल रखा कर दीक्षा प्राप्त करें उसी तरह आपको सम्मान उस तरह आपको स्थान मिलता है इफ नाम धर्म में मानने वाले अपने सर में टोपी पहन करके रहे उसी तरह सम्मान अगर कोई टोंकता है तो उसकी जानकारी मेरे प्रमुख कार्यकर्ताओं को दे सम्मान का जीवन जीए आप सभी धर्मों को समान रूप से चूंकि मैं मानवता का जीवन जीता हूँ मानवता का मार्ग प्रशस्त करता हूँ मेरे लिए सभी लोग एक बराबर होते हैं हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई अगर आपको यहाँ से कल्याण अपना नजर आता है यहाँ पर सतमार्ग अपना नजर आता है तो आप यहाँ से जुड़ना चाहते तो मैं समान भाव से दीक्षा देता हूँ इस कभी कोई किसी प्रकार की बातें कह दे तो उससे आप थोड़ा सा कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लिया कुछ द्वारा समाज के बीच भी नाना प्रकार की मेरा नाम उपयोग करके गलत जानकारी दे दी जाती कई बार दे दी जाते गुरु के कार्यो में सेवा कार्य के लिए जाओ अगर सेवा कार्य के लिए नहीं जाते हो तो फिर तुमको ग्यारह रुपए जमा करना पड़ेगा कभी आज तक धन की कामना मेरे द्वारा कभी ऐसा कभी अगर कोई शिष्य कार्यकर्ता है तो मैंने बार बार कहा कि उससे मेरे द्वारा दंडित किया जाता अगर मुझे जानकारी किसी तरह हो तो ऐसे कभी कोई चर्चा कर दिया कर उसकी तत्काल जानकारी संगठन दे चूंकि मैंने कहा लकड़ी में जिस तरह अगर एक घुन लग जाता है तो पूरी लकड़ी धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है इसलिए संगठन में कभी घुड़े तुम्हारा भी कर्तव्य है कि कभी घुन मत लगने दे संगठन की न्यू डाली जा रहे इसके के, इसके विचारधारा इस जो रही है प्रभावित हो इसलिए हम आपका सभी का दायित्व और कर्तव्य है यदि नजर आती है जिससे आप अवगत हो कि कभी गुरु जी ऐसा नहीं कह सकते तो तत्काल यहाँ से जानकारी ले लिया करें फोन करके प्रमुख कार्यकर्ताओं से किसी ले लिया करें यह आशियां जो रही है चेतनता स्वभाव लेकर बैठेंगे आपका गुरु हर प्रलाप के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद एक बार आप लोग समझता हूँ समर्पित करता हूँ माते की